प्रश्नोत्तर दीप माला ज्ञानी की स्थिति जिज्ञासा कहते हैं आत्मज्ञानी चाहे किसी भी परिस्थिति में हो उसका प्रभाव उन्हें अपने अनुभव से विचलित नहीं कर सकता याज्ञवल्क भी तो ज्ञानी थे फिर उन्हें सन्यास की आवश्यकता क्यों हुई समाधान यह कहना ठीक है कि ज्ञानी भले ही जागृत में आकर्षित करने वाली वस्तुओं से घिरे हों परंतु उन्हें अपने स्वरूप का पल भर के लिए भी विस्मरण न होने के कारण वे उधर आकर्षित नहीं होते जगत की अत्यंत विपरीत परिस्थितियों का भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ता फिर भी शास्त्र में विद्वत्त संन्यास की चर्चा आती है यह संन्यास ज्ञान होने के बाद में लिया जाता है संपूर्ण व्यवहार छोड़कर जीवन मुक्ति की का पूर्ण आनंद लेने के लिए ज्ञानी संन्यास ले लेता है गृहस्थ के व्यवहार में जो कर्तव्य होते हैं वह भी उसकी जीवन मुक्ति के आनंद में कभी कभी बाधक बन सकते हैं परंतु वह संन्यास ले ही ऐसी कोई विधि भी नहीं है उसकी अपनी मौज है निस्त्रुण्य पथि विचरताम को विधि को निषेधा सुखाष्टकम अपने स्वरूप में विहार करने वालों पर शास्त्र का कोई प्रतिबंध नहीं है ज्ञानी संन्यास लेकर परिव्रजन करता है तो हो सकता है ईश्वर की ही ऐसी इच्छा है लोक कल्याण के लिए परमात्मा उसे घुमाता है उसके उपदेश और दर्शन से लोगों का कल्याण होगा इस प्रेक्षा से ही ऐसे ज्ञानियों का संपूर्ण व्यवहार होता है दूसरी बात शास्त्र की यह मर्यादा भी है कि ब्राह्मण को आयु के अंतिम भाग में संन्यास अवश्य लेना चाहिए ज्ञानी पर शास्त्र का नियंत्रण न होने पर भी शास्त्र मर्यादा के लिए कई बार ज्ञानी लोग संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं अतः तो याज्ञ बल्क जी के संन्यास लेने में कोई विरोध हमें नहीं दिखता जिज्ञासा क्या ज्ञानी लोक संग्रह की दृष्टि से कुछ व्यवहार करता है समाधान ब्रह्मज्ञानी कोई आदर्शवादी नहीं है कि वह लोक संग्रह का आदर्श स्थापित करना चाहता हो उसकी दृष्टि में तो लोक ही नहीं है उसके लिए न कुछ है, है न उपाधेय इसलिए त्याग या ग्रहण की बुद्धि भी उसमें नहीं बन सकती वह तो जैसे ईश्वर कराता है वैसे ही करता है अब उसके ऐसा करने से लोक संग्रह होता हो तो अलग बात है जिज्ञासा ज्ञानी पर कितना ही कष्ट आए वह बिना विचलित हुए सह लेता है जैसे रोगी को इंजेक्शन लगाकर चीरफाड़ करते हैं तो कोई दर्द नहीं होता क्या इसी प्रकार ज्ञान भी एक इंजेक्शन है समाधान ज्ञान इंजेक्शन तो नहीं है पर एक अलग प्रकार की दवा है रोगी को इंजेक्शन के कारण चीड़ फाड़ का भान ही नहीं होता ज्ञानी को शरीर के कष्ट का भान तो होता है पर उसकी बुद्धि का उस कष्ट से कोई संबंध नहीं बनता और संबंध बने बिना स्व में उसका आरोप नहीं होता कष्ट आदि भी उसे दृश्य रूप में ही दिखाई देते हैं कष्ट का भान तो ज्ञानी को सामान्य पुरुष से ज़्यादा होता है क्योंकि ज्ञानी का अंतकरण सात्विक होता है ऐसे अंतकरण में चाहे सुखात्मक संवेदना हो या दुखात्मक उसका भान बहुत ज़्यादा होता है परंतु भान अधिक होने पर भी वह संवेदना दृश्य रूप से ही दिखाई देती है शरीर तड़प रहा है वाणी चिल्ला रही है मन में कष्ट का अनुभव हो रहा है तब भी ज्ञानी का उससे कोई संबंध नहीं बनता कुछ योगी लोग प्रितीक्षा या विशेष अभ्यास के बल पर कष्ट सहन करते हैं पर ज्ञान का फल अलग प्रकार का है कलकत्ता में हमने एक माता को देखा जिसकी पीठ में फोड़े का ऑपरेशन करवाना था उसने डॉक्टरों से कहा हमें बेहोश किए बिना ही ऑपरेशन करो बहुत कहने पर डॉक्टर तैयार हुआ ऑपरेशन तीन घंटे चला पर वह चुपचाप लेती रही डॉक्टर बोले कि ऐसा ज्ञानी तो हमने कहीं नहीं देखा उसने कहा इसको ज्ञान नहीं कहते हैं मैंने मन का अभ्यास किया है मन को कहीं भी केंद्रित रख सकती हूँ इसका ज्ञान से कोई संबंध नहीं है अपने महाराज जी स्वामी अभियानंद जी को अंत समय में बहुत अधिक पीड़ा थी उस समय मिर्जापुर से आए एक प्रिंसिपल ने पूछा स्वामी जी आपके शरीर में इतनी पीड़ा है आपको कैसा अनुभव होता है वो बोले हाँ पर संबुद्ध पुरुष किसका नाम है राजनाथ है तो दृश्य ही वे बोले हाँ राजनाथ है तो दृश्य ही देखिए शरीर में पीड़ा तो बहुत थी पर उससे उनका संबंध नहीं बनता था ज्ञान और इंजेक्शन में इतना ही भेद है एक में कष्ट का भान ही नहीं होता और एक में भान होने पर भी उससे संबंध नहीं बनता है